प्रस्तुत किया गया अब आज आगे नवा ब्राह्मण प्रारंभ होता है इसमें वैश्वानर अग्नि का प्रसंग उठाया गया है तो बृहदारण उपनिषद के पंचम अध्याय का नवा ब्राह्मण और उसकी प्रथम खंडिका एक ही खंडिका है तो अयम अग्निर अग्निर्श्वानर ये अग्नि ही वैश्वानर है वैश्वानर नाम परमात्मा का भी है अग्नि को भी वैश्वानर नाम से कहा जाता है तो ये अग्नि वैश्वानर है कौन सी अग्नि तो उसके लिए आगे खोल रहे हैं योम अंत पुरुषे ये न इधम अन्नम पच्यते यदि अत्यते ये पुरुष के अंदर है ये शरीर के अंदर विद्यमान जो अग्नि है वो वैश्वानर अग्नि है वैसे तो अग्नि के ही विविध रूप है बाहर भी है सूर्य में है पृथ्वी पर है द्विलोक की अग्नि है पृथ्वीलोक की अग्नि है शरीर की अग्नि है ऐसे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 हर वो निकलते हैं उस पर कार्य करते हैं हम अम कुछ अमलीय होते हैं कुछ ख्यारिय होते हैं कुछ एंजाइम होते हैं ये सब करके वो वहाँ पर विघटन पचन उसका कार्य करता है बड़ी जटिल जत, प्रक्रिया है बहुत सारी चीज़ें वहाँ काम करती हैं उन सबको मिला करके अपने यहाँ पर जठराग्नि कहा जाता है पचन क्षमता अच्छी है इसकी जठराग्नि बहुत तेज है जठराग्नि मंद हो गई है तो अग्निमानदेव रोग बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर इसको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 पटपट थोट लपट लगती है दीपक भी अगर हो ध्यान से सुने तो हवा चलती है तो उसकी भी पटपट पटपट हल्की पट सी आवाज जाती है दीपक जलता हो ना बिल्कुल एकांत में उसको सुन के देखेंगे तो वहां भी हमारे को थोड़ी तो हमारे अंदर भी उसका वो चलती है तो उसका एक घोष होता है वो शब्द ये इस वैश्वान का शिकार करते हैं तसे ऐसे घोषो भवती कौन सा यमे तत् कर्ण अपिधाए श्रृणती जो कान को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 इसमें अरिष्ट लक्षण और मृत्यु मृत्यु के लक्षण में कि मृत्यु सन्निकट है उस लक्षण में एक वहां भी बताया ये यहाँ भी इसी बात को कहते हैं योगदर्शन तीसरे पाद में बाईसवें सूत्र में ये बैस भाष्य में बात आती है तो ये ना एत यम एक कर्ण अपिधाय श्रृणती सथा उत्क्रमिषण भवती नई नम घोषम श्रृणौती जब यहाँ से उत्क्रमण को प्राप्त हो रहा मृत्यु को प्राप्त होने लगता है तब इस घोष को सुनता नहीं है वो उसको सुनाई नहीं देता है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 बस जाने की तैयारी है उत्क्रमिष्यन <laughs> उत्क्रमिष्यन जो ये भाषा है बस जा ही रहा है जा ही रहा है बस अब तो कुछ पहले कुछ समय पहले हो जाता है लेकिन कितना होता है ये ठीक है तो ये वैश्वनर अग्नि का इन्होंने बताया अपना अपना सुन के देखेंगे आपको पता लगेगी ध्यान देंगे एकांत में या तो रात को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 जैसे कि रथ के चक्के का पहिए का छिद्र होता है बीच वाला नाभी भाग जो होता है जिसमें जिससे वो घूमता है मूल बिल्कुल मध्य वाला भाग इस तरह से वो छिद्र छोड़ देती है वायु ये आत्मा यहां से आगे चली जाए उसके लिए रास्ता छोड़ देती है तीन सर्धव में आक्रमित और जब रास्ता मिल जाता है तो ये आत्मा मर उसके बाद और ऊपर जाता है ऊर्धव आक्रमित स आदित्य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 तेन सर्धवम आक्रमित और इस छिद्र के माध्यम से आत्मा उससे और ऊपर चली जाती है सहचंद्रमसम चंद्रमसम आगचती अच्छा वो चंद्रमस को प्राप्त होती है चंद्रमा को प्राप्त होती है तस्म ही तत्र विजयित चंद्रमा भी वहां फिर उसको स्थान दे देता है छोड़ देता है यथा दुंधुबहे खम तेन सर्ध्व आक्रमत है जैसे दुंधु का छिद्र होता है दुधु बजाते हैं बजाने का लंबा उसमें जैसा छिद्र होता है ऐसा छिद्र चंद्रमा छोड़ देता है तेरे उर्दू में उससे वो ऊपर चला जाता है सत्तृजी थे उर्दू में आक्रम लोकम आगछती फिर वो लोक में आ जाता है किस लोक में अशोकम अहिमम ऐसे लोक को जो कि शोक से रहित हैं अहिमम जो कि चेतना हिम मतलब तो शांत शीतल बिल्कुल यानी तो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 पार करता चला जाता है रास्ते पार करके और सीधा ब्रह्मलोक में लोक में वो पहुंच जाता है वहां पर वो आराम से रहता है शोक रहित स्थिति में रहता है तो यहां पर मृत्यु के बाद वायु वायु से आदित्य आदि से चंद्रमा चंद्रमा से लोक ये क्रम बताया है मोटा मोटा ये बताया है। आगे पांचवें अध्याय का ग्यारहवा ब्राह्मण एतदवयी परमम तपो यद व्याहित स्तप्यते मृत्यु का ही प्रसंग चल रहा है मृत्यु को लेकर के कुछ और बातें कही जा रही हैं कि तदवई ए तदवई परमम तप ये बहुत बड़ा तप है परम तप है कौन सा यद व्याहित जो व्याधित व्यक्ति तप्त तो होता है संतप्त तो होता है रोगी व्यक्ति एक परम तप है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 और कह जी मैं परम तप कर रहा हूं ऐसा नहीं रोग आया है और उसको तो एत वही परमो तप परम तपो यद और इससे क्या होता है परमम हईव लोकम जयति या एवं वेद जो इस बात को जान लेता है वो परम लोकों को जीत लेता है बहुत ऊंचे लोगों तक पहुंच जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से अलग अलग लोक है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 कंधों पे लेके जाते हैं ये जो प्रक्रिया है ये भी एक तप है परम तप है तो एक परमम तपो यम प्रेतम अरण्यम हरंति परम लोकम जयति य एवं वेदा जिसने इसको जान लिया है जान लिया है मतलब ऐसा करता है या जानने का मतलब ये है कि जो करता है वो वैसा जानना नहीं है रोगों का जो सहन करता है जो ऐसा जान लेता है वो परम लोकों को जीत लेता है जानता है मतलब तो ऐसा करता है सब जगह ही है यह एवं वेदा या एवं वेदा वेद का वेद मतलब या एवं वेदा का मतलब उसने समझ लिया और वैसा कर रहा है वो अंतर्भावित है उसमें तो ये एक तप होता है अमृत शरीर को जिन बहुत लोग तो देख भी नहीं सकते मरेवे को अपने परिचित व्यक्ति होते हैं उनके शव को देख नहीं पाते ये दूसरे का भी होता है तो देख नहीं पाते चक्कर आ जाते हैं कहीं तो बेहोश हो जाते हैं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 ब्रह्मचारियों में भी और बाहर वालों में भी फिर कुछ दिन वही वहीं रहने लगता है महीना दो महीना साल दो साल अब वही चीजें उसमें वो भाव पैदा नहीं करती उसको आगे जाना होगा और दूसरी चीजें लेनी होगी वहीं टिका रहेगा तो कुछ नहीं यदि में आए जैसे कि नए नए आते हैं जैसे बहुत बड़ा कार्य चल रहा है कैसे भाव विभोर होकर के श्रद्धांवित चलेंगे पैर भी धीरे धीरे रखेंगे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 एक सामान्य श्र, अतिश्रद्धा नहीं एक सामान्य रूप से तो शिष्ट ढंग से करे वो अशिष्ट हो जाते हैं उनको कुछ भी लगता ही नहीं कि कुछ विशेष रोच का काम है जैसे चिकित्सक का रोच का काम होता है टूट फूट शरीर ऐसे ऐसे शरीर रोग विरोग चिकित्सालय में कोई नया नया जाता है तो बोले ऐसे ऐसे रोगी देखे देखो कैसे हैं कैसे हैं ये लंगे लंगड़े लूले कैसे कैसे व्यक्ति हैं वैराग्य का भाव पैदा होता कैसे कैसे बच्चे हैं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 एम्बुलेंस आ रही थी पुलिस वालों ने घेर रखा था जो दुर्घटना हुई वो व्यक्ति बिल्कुल छिटर गया शरीर ही नहीं दिख रहा था उसका पता नहीं कैसे इधर उधर होगा मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है तो ये जब व्यक्ति सोचता है तो ये एक तप है उस भट्टी में अपने को जलाता है ये एक वैराग्य की बात है मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है जो भी विमिन है सबके साथ सब चीजें हो यह तो कोई आवश्यक नहीं है किसी के साथ कुछ लेकिन संभावना की दृष्टि से देखें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 तो अन्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है अन्नम ब्रह्म इति एके आहु। तो इसी को ब्रह्म कह देते हैं इसी के आधार पर हम टिके हुए हैं। इसी पे हमारा जीवन चल रहा है तो कहते हैं तन्ना तथा ये अन्न ब्रह्म है ये ऐसा है नहीं वास्तव में कुछ लोग ऐसा कहते हैं इन वास्तव में ये अन्न ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म मतलब वो परमात्मा की दृष्टि से तो कदम छोड़ ही दो लेकिन अन्न बहुत बड़ा है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 नष्ट हो जाएगा तो पूयतीवा अन्न मृत प्राण प्राण के बिना तो ये अन्न भी सड़ जाता है तो कहते हैं फिर किसको माने ब्रह्म तो प्राणो ब्रह्म इति एके आहू कुछ लोग कहते हैं कि प्राण ही ब्रह्म है प्राण ही ब्रह्म है क्योंकि तो प्राण के बिना तो जीवन चल नहीं सकता तो ये सबसे बड़ा है इसी के आधार पर हम चल रहे हैं तो उसके लिए भी कहते हैं तथा यह भी वैसा नहीं है वास्तव में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 ऐसा मत बोलो बोले कस्तु एनया ए, कस्तु एन यो एकदा भूयम भूतवा परमता गति कौन इनके जैसा बन करके उस परमता को प्राप्त कर लेता है कस्तु एन योह एकदा भूयम भूतवा कौन ऐसा है जो इन दोनों में से किसी के साथ मिल करके और परमता को प्राप्त होता है अर्थात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 उसमें सम्यक रूप से उससे आके जुड़ते हैं उसकी तरफ गति करते हैं और जो ऐसा जान लेता है उसके लिए इस समस्त प्राणी श्रेष्ठता के को लाने में समर्थ होते हैं उससे जुड़ करके वो समर्थ होते हैं और इसको भी समर्थ करते हैं उससे जुड़ जाते हैं और सामना है सायुजताम सलोकताम जयती एवं वेदा और जो ऐसा जान लेता है वो शाम की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 तो कर्मकांड में वैसे क्षत्र धृति करके एक सोमयाग आता है एक महीने तक चलता है उसको एक उसकी अलग प्रक्रिया सोमयाग है लेकिन वहां क्षत्र धृति करके वहां एक क्षत्र शब्द आया है क्षत्र क्या होता है तो प्राणो वही क्षत्रम प्राण ही क्षत्र है जैसे क्षत्रिय शब्द होता है क्षत्र शब्द होता है क्षतात्रायते क्षत्रम जो क्षत्र से यानी घाव से हमें बचाता है चोट से बचाता है उसको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 आठ अक्षर गिनेंगे तो वहां पर हमारे को ऐसे तो सीधे सीधे नहीं बनते हैं भूमि ही दो अक्षर हो गए अंतरिक्ष में चार हो गए और देव में तो एक ही दिखाई देगा हमारे को तो इसके लिए दियऊ ऐसा इसका विभाजन करते हैं देउ दि ओ दि ओ तो इसमें दो हो गए ऐसे करके आठ मानते हैं तो ये आठ अक्षर है अष्टाक्षरम हवा एकम गायत्री पदम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 और जैसे कि सब में फैला हुआ है तो इन सब को अति व्यापक दृष्टि से देखते हुए इनको जीत लेते हैं अगली कंडिका में कहा रिचो यजूंशी सामानी इति अक्षराणी अब तीन वेद ले लिए यजु और साम कितने हो गए रिचह रिचह दो हो गए यजूंशी तीन हो गए पांच और सामानी तीन हो गए आठ ये भी आठ अक्षर हैं तो हाँ, आगे फिर वैसे ही कहा अष्टाक्षरम हवा एकम गायत्री पदम गायत्री का एक पद आठ अक्षर का है एतदुहा एव एवं इसका यही आठ का ही रूप है गायत्री का तो ए यावती इम त्री विद्या चयती तो ये जो त्रय विद्या है त्रई विद्या में ऋग यजुसाम इन तीन का ग्रहण होता है न्याय दर्शन में भी आता है पीछे छंदोग्य में भी आया था ये छंदोज्ञ में एक, -एक में आया था यही त्रय विद्या का यहाँ पर भी आया है तो ऋग यजु शाम ये त्री विद्या है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 क्षराणी प्राण अपान और व्यान प्राण के ही तीन भेद है पांच प्राणों में से तीन कहे तो इसमें भी आठ अक्षर है प्राण में दो अपान में तीन और व्यान में दो साथ हुए तो वी आना ऐसा करके करेंगे वी आना इसके तीन करके आठ हो जाएंगे तो अष्टाक्षरम भावा एक अम गायत्री पदम बाकी भाषा वैसी है गायत्री के आठ अक्षर हैं एक पद में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 और इसका चौथा पद जो है ये तुरय है दर्शतम पदमिति पदम इवही। ये दर्शत पद कैसा है जैसे कि वो दिखाई देता हुआ लगता है दिखता नहीं है लेकिन दिखाई देता जैसा लगता है ये इसका, ये इसका चौथे पद के बारे में कहा जा रहा है और कहा ऐश परो रजय इति सर्वमु ही एश रज उपरी उपरी तपती रज से परे है परो रजा ये जो सारे लोक लोकांतर है इसके भी ऊपर जो ये तपरा है हैव श्रीया यशसा तपति वो श्री कल्याण से और संपत्ति से ऐश्वर्यों से और यश से तप्त तो हो जाता है युक्त तो हो जाता है प्रखरज हो जाता है योस्या एतदेवम पदम वेद जो गायत्री के चौथे पद को भी जानता है जो गायत्री की साधना करते हैं जैसे ब्रह्मांड की कर रहे हैं तो पादोस्य से विश्वाभूतानी त्रिपाद्यामृतम दिवी वो एक शैली है तो ये जो तीन लोक हुए